उपस्थित आर्य पुरुषो आदरणीय श्री ओम मुनि जी मुनिगण पूजा के योग मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचार्यो किसी भी राष्ट्र को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए उसका संरक्षण उसकी रक्षा उसकी समृद्धि बहुत आवश्यक हो जाती है अगर राष्ट्र तो है लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा नहीं है राष्ट्र की सेना कमजोर है राष्ट्र के अधिकारी कर्तव्य विमूड हैं, वो अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन नहीं करते उनके अंदर सावधानी की जागरूकता की बहुत भारी कमी है तो ऐसी स्थिति में कोई भी राष्ट्र बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता या तो वो गुलाम होगा या फिर वो एक ऐसी अवस्था में जिएगा कि विश्व के सामने उसका कोई अस्तित्व तो नहीं के बराबर होगा तो इसी बात को यहां उपदेश मंदिर में स्वामी जी उस समय की चर्चा करते हैं जब महाभारत से पहले और महाभारत काल तक किस तरह की व्यवस्थाएं हमारे देश में चलती थी कैसे लोग लड़ते थे कैसे पूरे भारत पर या यूं कहें कि पूरे विश्व पर किस तरह से अपनी सत्ता को स्थापित करते थे या किस तरह को नियंत्रण करते थे तो इस तरह की चर्चा स्वामी जी यहाँ पर करते हैं कहते हैं कि युद्ध के अवसर पर युद्ध तो अनिवार्य होना ही है और होता था और, होता, और आगे भी होता ही रहेगा क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है संघर्ष करना सज्जन लोग सज्जनता को बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं किसी तरह से सज्जनता बढ़े और उन सज्जन पुरुषों में जो विचारक होते हैं जो महापुरुष होते हैं उनका भी उद्देश्य यही होता है कि किस तरह से हम इस धरती पर जन्म लेकर के जो मैंने प्राप्त किया है जिसे प्राप्त करके मैंने अपने जीवन को सार्थक किया है इस तरह के हजारों लोग लाखों लोग करोड़ों लोग जो इस संपत्ति से दूर है जिन्होंने इस संपत्ति इस शिक्षा का दर्शन भी नहीं किया है उन तक भी पहुंच करके उनके अंधकार को उनके अज्ञान को उनकी अविद्या को उनकी नासमझी को दूर किया जाए तो सज्जन लोगों का प्रयास संसार को सुख समृद्ध बनाने का होता है और इसके विपरीत जो लोग हैं, जो अविवेकी है जिनको ठीक से समझ नहीं है या जिनका काम केवल यही है कि किसी तरह से संसार में बुराई को फैलाया जाए तो वो अपनी बुराई फैलाने में लगे रहते हैं व्यस्तता दोनों की है और दोनों व्यस्त रहते हैं दुष्ट लोग बुराई को फैलाने में व्यस्त रहते हैं नई नई योजनाएं नए नए तरीके के बनाते रहते हैं कि किसी तरह से इस आस्तिक के मार्ग को या इस सुधारक के मार्ग को किस तरह से रोका जा सकता है किस तरह से हम उसमें अड़चन डाल करके और उसकी गति को अवरुद्ध कर दें? तो सज्जन लोग ये सोचते हैं कि चाहे कितने ही अवरोध कितनी ही आपत्तियां कितने ही, ही संकट हमारे सामने क्यों ना है आएंगे वो तो आते हैं सबके सामने आते हैं तो मेरे सामने आएंगे ये कोई नई घटना तो है नहीं तो इस तरह से वो विचार करके फिर उन संकटों का सामना करते हैं चुनौतियों को हंसते हंसते सहन करते हैं और निरंतर आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह के इतिहास में उदाहरण हम बहुत सारे देख सकते हैं महर्षि दयानंद जी महाराज है शंकराचार्य है और अब भी और आगे भी तो जो लोग स... श्रेय मार्ग की महत्ता को समझते हैं वो श्रेय मार्ग को चुनकर के और संकटों का चुनौतियों से दृढ़ता पूर्वक मुकाबला करते हैं सामना करते हैं तो कहते हैं कि जब युद्ध हुआ करता था महाभारत के काल में या उससे पहले तो कई तरह के व्यूहों की रचना किया करते थे और कहते हैं कि उस सेना में भी अलग अलग तरह की टोलियां हुआ करती थी क्योंकि सेना बहुत बड़ी हुआ करती थी तो उसमें छोटी सी सेना से और शत्रु की सेना बहुत बड़ी है तो छोटी सी सेना से काम नहीं चलता उसके टक्कर की ही सेना हमें खड़ी करनी पड़ेगी तो मान लीजिए हजार सैनिक हैं उनके ऊपर एक इस तरह का दो हजार है उनके ऊपर एक इस तरह का पांच हजार सैनिक है तो उनके ऊपर कितने सेनापति होने चाहिए कितने फिर उन सेनाओं के नीचे नीचे कितने उन सेना को संभालने वाले होने चाहिए तो इस तरह की जब व्यवस्था चलती थी तो सेना जो है वो नियम पूर्वक और नीति से और अपने कर्तव्य को पालन करते हुए शत्रु सेना से वो जूझती थी उनसे युद्ध करती थी तो कहते हैं कि वो क्या होता था कहते है कि सैन्य में भी भिन्न भिन्न टोलियों पर दशेष सतेश सहस ऐसे अधिकारी रहते थे यानी दशेष यानी दस के ऊपर मान सकते हैं दस, का, दस के ऊपर एक सेनापति फिर सौ के ऊपर एक सेनापति फिर हजार के ऊपर एक सेनापति ऐसे अधिकारी रहा करते थे ताकि वो उनका नियंत्रण कर सके और कहते हैं कि वो लड़ते कैसे थे कई लोग कहते हैं कि पुराने समय में तोपे नहीं हुआ करती थी बंदूकें नहीं होती थी धनुष और बाणों से लड़ते थे लड़ते थे धनुष बाणों से भी लेकिन बंदूकें भी हुआ करती थी ठीक है आजकल की बंदूकें और आज तरह की बंदूकें और आज तरह की की पद्धति से बनी बंदूकें उस समय नहीं थी और ये ठीक भी है कि जब कोई व्यक्ति आज से दस वर्ष पहले कोई चीज बनाता है या किसी का कर निर्माण करता है स्वाभाविक कर, है दो चार साल में उसमें फिर परिवर्तन होते हैं अब जैसे आप मोबाइल के बारे में विचार करिए पहले मोबाइल कम उसके आते थ्री जी के आते थे अब फोर के आ रहे हैं अब 5G के भी आने वाले और 6G के 7G के 8G के आने वाले हैं तो अब क्या होगा कि अब जो कंपनियां 3G के जो बना रही थी तो उनको बड़ी समस्या खड़ी हो गई वो सारी उनको मशीनें, सारी वो सब बदलनी पड़ेंगी अब परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि 3G को कौन पूछने वाला है तो 4G आ रहे हैं फिर इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जो चीज बनाई जाती है वो उसी अवस्था में एक साल छह महीने दस महीने दो साल बाद वो नहीं रहती उसमें शोध होता है उसमें परिवर्तन होता है तो पहले भी बंदूकें हुआ करती थी तो पहले बंदूक जैसे हमारे आपके समय में तो क्या है कि ऐसी बंदूकें आती थी कि पहले उसमें उसको साफ करो फिर एक गोली भरो और फिर चलाओ तो इतनी देर में तो पता नहीं कैसे क्या, क्या हो जाए और आज तो अब क्या है कि एक बार थोड़ा सा बस दबाते और यही घुमा देते तो बत्तीस राउंड चौसठ राउंड तो पता नहीं अभी कितनी आ गई होंगी सैतालीस एक बार में सैतालीस गोलियां निकलती हैं और नहीं तो पहले एक बारवी साफ करो फिर इसमें से निकालो एक गोली फिर भरो और फिर निशान लगाओ इतने में पता शत्रु कहां भाग जाएगा तो ये आधुनिक पद्धतियां भी पुरानी पद्धतियों की ही एक नकल कह सकते हैं पुरानी तो पद्धतियों की एक आधुनिक शोध है ये नई तरीके से बंदूक के गह बनाई जाती है तो स्वामी जी कहते हैं कि उस समय के हथियार अर्थात शक्ति शक्ति असी उनकी शक्ति क्या होती थी असी असी मतलब तलवार तलवारें हुआ करती थी और ये अंग्रेजों के समय में भी तलवारों से लड़ाइयां हुआ करती थी अभी ये सन सैतालीस से जब ये परिवर्तन हुआ है व्यवस्था बदली है तो अब तलवारों की लड़ाई अब नहीं होती है पहले तलवारें चला करती थी उन्नीस सैतालीस तक झांसी किराने और और बहुत सारे हमारे योद्धा हुए हैं उससे पहले चला तो राणा प्रताप शिवाजी बहुत सारे तो तलवारों से भी लड़ाइयां हुआ करती थी तलवार और ढाल आगे कहते हैं सतग्नि सतग्नि कहते हैं तो को यानी सैकड़ों लोगों को हनन करने वाली शतहनी सैकड़ों लोगों को हनन करने वाली जो है वो तोप चला करती थी एक बार गोला छोड़ा और सौ आदमी साफ उनका पता नहीं रखता था और अंग्रेजों के समय में जैसे आपने इतिहास पढ़ा हो तो तोपों से बांध बांध करके उनको उड़ा देते थे शतगनी होती होगी तब अब बताइये लोगों को उड़ाने वाली तोप और एक आदमी को अगर उड़ाए तो उसका क्या बचना है उसका पता नहीं लगेगा कि कहा उसका आसी पंजर गिरा है और क्या क्या बचा है यह भी पता नहीं लगने वाला तो सैकड़ों लोगों को मार गिराने वाली जैसे एक जाति भी होती थी जैसे पृथ्वी जैसे चौहान पृथ्वीराज चौहान चौहान क्या है यानी चारों ओर से जो शत्रुओं को मारते थे चारों तरफ से जो उनको नष्ट करते थे चौहान तो ये एक क्षत्रिय जाति थी तो कहते हैं कि शतग्नि और भूसुंडी भूसुंडी भी बंदूक हुआ करती थी सुी कहते हैं यानी ये इस सुंडी इसको भी कह सकते हैं नाभी को सुंडी बोलते हैं तो वाई से मारते होंगे कि इसमें घुस करके रात और फिर वो गोली जो है प्राण प्राणी ले लेती ले होगी तो भूसुंडी नाम रख दिया उसका क्योंकि तो सुंडी ना, ना, नाभी को बोलते हैं ना तो स्वामी जी अब क्या कह रहे हैं उस समय जब ये उपदेश मंजरी का संपादन किया जा रहा था तो उस समय स्वामी जी कहते हैं कि अंग्रेज लोगों को बिहू रचना का अभी तक ज्ञान नहीं हुआ कि आर्य लोग किस तरह से बिहू रचना किया करते थे जैसे सकट विहु सूची विहु और चक्र विहु वगैरा और उनकी रचना अब जैसे मकर विहु का आप हाँ लगा ले जैसे मकर कहते हैं मगरमच्छ को मकर विहु का मतलब रचना अब मगर कैसे होता आगे थोड़ा यू इसका ऐसे रहता है और फिर उसके यू ऐसे पैर रहते हैं और फिर यूं ऐसे उसकी पूछ होती है ऐसे तो इस तरह से वो बनाते होंगे कि आगे थोड़ा कम चढ़ा फिर इधर उधर सैनिकों की पंक्ति खड़ी करते होंगे बीच में फिर पीछे और उनके मुंह ऐसे करते होंगे कि इधर वालों के इधर और उधर वालों के उधर सामने वालों को उधर पीछे वालों को पीछे ताकि सब तरफ से हमारी सुरक्षा हो विशेष रूप से पहले तो जो सेनापति थे वो तो लड़ते ही थे लेकिन राजा भी लड़ता था अब आज तो राजा हो जाकर लड़ने का तो कोई मतलब नहीं बस वो तो अपना दिल्ली में बैठा रहेगा और पता करता रहेगा अब हमारी सीमा पर क्या स्थिति है सेना की क्या स्थिति है लेकिन वो हाँ ये तो हो सकता है कि युद्ध क्षेत्र में जाकर के वो अप, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाए ये तो हो सकता है और ये हुआ है वाजपेयी जी हाँ ये तो अभी की बात है लेकिन जब वो युद्ध युद्ध युद हुआ था ना कारगिल वाला तो उस समय बताते अटल बिहारी जी वहां पर जाकर के उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया सेनापति मनोबल बढ़ाते हैं लेकिन अगर प्रधानमंत्री आकर के सेना के बीच मनोबल बढ़ाए तो उसका एक अलग प्रभाव रहता है तो कहते हैं कि वो जो थे सैनिक उस समय इन हथियारों से लड़ते तो और अंग्रेज लोगों को अब तक रचना का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ अर्थात थोड़ा थोड़ा उनको ज्ञान हो सकता हुआ, होगा अर्थात वे नहीं जानते कि रचना किसे कहते हैं ऐसा तुम्हें प्रतीत होने लगा है तो भारत भारतवासियों को भारत भारतवासियों को ये बताने के लिए तुम्हारे पूर्वज कुछ नहीं थे युद्ध विद्या भी नहीं जानते थे तो स्वामी जी अपने भारतीयों का मनोबल ऊंचा करने के लिए अपने भारतीयों का आत्मिक बल ऊंचा करने के लिए कि तुम किसी से कम नहीं थे तुम्हारे देश में भी आज से चार पांच हजार वर्ष पहले भी तरह तरह के हथियार गोला बारूद बंदूके तरह तरह के उपकरण बनाए जाते थे और उनसे फिर हमारी सेना लड़ती थी जैसे चित्तौड़ चित्तौड़ का किला आप देखिए तो चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवा ये अभी अज्ञात है पता नहीं लगता कि चित्तौड़गढ़ का किला किसने निर्माण किया लेकिन आप देखिए कि अभी भी उसकी मजबूती और और उसकी दृढ़ता जो है वो इतनी मजबूत है कि आप बाहर के जो विदेशी आते हैं या और भी राजस्थान में और भी बहुत सारे किले हैं बहुत अच्छे अच्छे किले हैं उनको देख देख करके उनको ये समझ नहीं आता कितना इतना अच्छा उत्पादन और इतनी अच्छी प्रक्रिया इतनी अच्छी बुद्धि इन भारतीय उपवास कैसे थी उनको समझ नहीं पाते अभी भी जैसे दिल्ली में आप देखिये तो लाट लाट है ना वो नहीं नहीं अशोक की अशोक है अशोक की बताता बताते उस पर अभी तक जंग नहीं लगी और मेरे ख्याल सैकड़ों वर्ष हो गए और विदेशी आकर के उसको देखते हैं उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से इसका प्रयोग किया गया है तो स्वामी दयानंद जी ये बताना चाहते हैं कि अपना मनोबल मत गिराओ अपना मनोबल ऊंचा रखो और हम स्वतंत्र रहने के लिए हम इस धरती पर पैदा हुए हैं कि कोई भी देश किसी देश को अगर प्रतंत्र करता है तो उस देशवासियों का यह कर्तव्य बनता है कि वो तनमन धन से उन विदेशियों को उन शत्रुओं को यहां से हटाए तो कहते हैं कि वे नहीं नहीं जानते ऐसा तुम्हें प्रतीत होने लगा अर्थात भारतवासियों को सारांश निरस्त पाद, पाद पे देश एरणी दुर्माते कहते निरस्त पाद पे जिस देश में निरस्त पाद पे जैसे कोई पेड़ नहीं होता है निरस्त मतलब कोई अच्छे बड़े पेड़ जंगल नहीं होते तो उस देश में एरणोपी दुर्माते वही वृक्ष का रूप कर लेता है यानी लोग उसी को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं कि वहां पर देखो एक अरंड का बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा हुआ है अब अब जिस देश में इस तरह की स्थिति है तो उस देश में क्या है कि अब एक आदमी अगर कोई उत्पन्न हो जाए तो उसी को लोग बहुत बड़ा विद्वान मान लेते हैं स्वामी जी बहते मोक्ष मूलर जर्मन का था और वो कुछ कुछ संस्कृत जानता था लेकिन वहां के लोग उस मोक्ष मूलर को ही बहुत बड़ा विद्वान मानते थे जबकि स्वामी जी की दृष्टि में वो कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं था और संस्कृत में अगर कोई पत्र लिख दिया जाए भारत से जो अच्छे विद्वान थे उस समय तो जर्मनी में उसका अर्थ करने वाले भी बहुत कम मिलेंगे अगर स्वामी जी ने कहीं पर लिखा है तो कहते हैं कि निरस्त पादपे देशे इरेंडो अपि द्रुमारे इससे अंग्रेजों में हमारी अपेक्षा विशेष गुण नहीं है ऐसा मेरा कहना नहीं है अब स्वामी जी कहते हैं कि अंग्रेजों में कोई विशेष गुण नहीं है मेरी व्याख्या से कोई समझ ले कि अंग्रेज में कोई विशेष गुण नहीं है भारतीयों में ही बहुत सारे गुण हैं कहते हैं ऐसा मेरे व्याख्यान सुनाने का या ऐसे उनको नीचा दिखाने का मेरा उद्देश्य नहीं है उनमें भी बहुत सारे गुण हैं तो कहते हैं कि कौन कौन से गुण हैं सो उनके गुणों को हम स्वीकार करें यही हमें योग्य दो चार गुण तो हम आप सब जानते हैं वो समय का पालन करते हैं और सदुपयोग तो करते हैं जब पालन करेंगे तो सदुपयोग अपने आप ही हो जाएगा तो समय का सदुपयोग यानी समय का पालन करते उनकी सेना अठारह का जब ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसमें अंग्रेजों की सेना अधिक अनुशासित थी भारतीयों सेना की अपेक्षा भारतीय सेना में इतना अनुशासन नहीं था उनमें इतनी एकता नहीं थी हालांकि लोग लड़ रहे थे यही लग रहा था कि भारत की सेना अनुशासित है लेकिन फिर भी भारत की सेना अंग्रेजों की सेना से इतनी अनुशासित नहीं थी बहुत कम अनुशासित थी और कई राज्यों ने तो अंग्रेजों का ही साथ दिया जैसे पंजाब नेपाल तो पंजाब वालों ने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया था भारतीयों का साथ नहीं दिया था तो अंग्रेजों की सेना अनुशासित से, होने के कारण से व्यवस्थित होने के कारण से परिणाम यह हुआ कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम का जो एक युद्ध था एक हमने विद्रोह किया था और पूरे भारत में उसका वो प्रभाव हुआ था तो वो हमारा असफल हो गया तो कहते हैं कि अंग्रेजों में भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं कि जिसके कारण से उन गुणों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और कहते हैं कि पहले समय में जो कोई युद्ध में मरता था तो उसके लड़के वालों को वेतन मिला करता था और युद्ध प्रसंग में जो लूट मिलती उसे नियत समय पर व्यवस्था से बांट दिया करते थे स्वामी जी कहते हैं कि पहले समय में भी जो सिपाही युद्ध में मारा जाता था जिस सैनिक की मृत्यु हो जाती थी वीर गति को प्राप्त हो जाता था तो कहते हैं कि उसके उसके जो अगर कोई बच्चे हैं, उसके लड़के हैं तो उनको वेतन मिलता था यानी भरण पोषण की समस्या आ जाती थी मान लीजिए बच्चे छोटे छोटे हैं और सैनिक की मृत्यु होगी अब क्या करे विधवा होगी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं अब उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है भरण पोषण के लिए किस तरह गुजारा करें तो ऐसी स्थिति में उस समय के लोग उस समय की जो सरकार थी वो उनको सहायता दिया करती थी यानी मरे हुए सैनिक का वेतन यू कह सकता सकते उसकी जो विधवा है उसको मिलता था ताकि वो विधवा किसी तरह से आ, मतलब अपने परिवार को अच्छी तरह से वो आगे बढ़ा सके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उस उस वेतन को लगा सके उनका भोजन का प्रबंध ठीक हो सके और युद्ध प्रसंग में जो लूट मिलती और जब युद्ध हुआ करता था लड़ाई होती थी तो स्वाभाविक है कि अगर शत्रु राजा हारता था तो उसकी बहुत सारी धन संपत्ति हाथ में आ जाती थी जैसे पहले हाथी युद्ध हुआ करते थे तो हाथी बहुत सारे आ गए या उनके हथियार बहुत सारे आ गए स्त्रियां बहुत सारी आ गई बच्चे आ गए तो अब क्या करें तो उसमें हम शिवाजी के राज को जब देखते हैं और जो तो दूसरे राजा लोग हुए हैं तो स्त्रियों के संबंध में उनकी ऐसी व्यवस्था रही होगी साक्षात प्रमाण तो नहीं मिलता है कि भाई स्त्रियों के साथ में किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं हो जो जो उनके पति हैं या ज, वो जिस घर में है शत्रु के जिस घर में वो ब्याही है तो आदर पूर्वक स्त्रियों को उनके उनके घर में भेज दिया करते थे जैसे महाभारत में आता है कि भीष्म पितामह एक सेम्बर में गए थे काशी में तो काशी का राजा सेम्बर कर आ रहा था और वो और वो उसमें कुछ शर्त थी तो भीष्म पितामह को पता चला तो तीनों कन्याओं का अपहण करके ले आए अंबा अंबालिका और अंबिका तीनों कन्या अपहरण करके ले आए तो ऐसे नहीं ले आए आसानी से नहीं वहां के राजाओं से युद्ध किया बहुत जबरदस्त युद्ध किया और तीनों कन्या को अपहरण लाकर करके और फिर उन्होंने कौन थे वो धीतराष्ट्र दि, थे शायद हाँ तो उनके साथ में मतलब उसका वो हो गया लेकिन कोई अंबिका थी तो उसने ये अंबाया अंबिका अंबा थी शायद उसने बीज पिता माँ से निवेदन किया कि देखो मैं तो अपने पति का वर्ण कर चुकी हूं इसलिए मुझे वहीं पहुंचा दिया जाए तो बीज पिता मा कोई जबदस्ती नहीं की आदर सहित तो उसको उसके पति के पास जो उसका भाभी पति था उसके साथ उसके पास में उसको पहुंचा दिया तो इससे से हम देखते हैं कि युद्ध में लूटमार हुआ करती थी युद्ध तो में बच्चे भी पकड़े जाते थे लेकिन उन बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण बहुत ईमानदारी से बहुत पूर्वक हुआ करता था और मुस्लिम सम्राटों में जैसे जब भारतीय सम्राटों से साथ युद्ध हुआ करता था तो उनकी जो उनकी जो स्थिति थी मुस्लिम सम्राटों की वो तो दूसरा काम करते वो स्त्रियों को अपने घर में रख लेते थे या अपने सैनिकों को बांट देते थे बच्चों को अपने धर्म में दीक्षित कर लेते थे और बहुत भयंकर मारकाट मचाते थे तो उनके, उनके मन और हमारे भारतीय राजाओं के मन बहुत अलग अलग थे विचारों से बहुत अलग थे क्योंकि भारतीय राजाओं में कुछ सम्मान था प्रतिष्ठा थी एक नैतिकता थी जबकि उनमें इस तरह की बातें नहीं देखी जाती हैं तो घड़ी तो आपकी बंद हो गई कितना समय हो गया इधर ही बंद है छह सत्रह हो गया तरह थोड़ा और पड़ जाते तो कहते हैं कि सैन्य सैन्य की योग व्यवस्था के संबंध से उस समय बहुतेरे कार्यों की ओर ध्यान दिया करते तो सेना की जो व्यवस्था हुआ करती थी सेना को कैसे सुरक्षित रखा जाए सेना के पास कोई कमी ना आए सेना के हथियार ठीक हों सेना का मनोबल ठीक रहे उस समय के हथियार अच्छे हों जबरदस्त हों शत्रु की सेना को हराने वाले हों तो इस तरह की सेना विभाग में बहुत सारे जो अधिकारी हुआ करते थे और वो अपनी सेना को खाने पीने के लिए और किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते थे आज भी हम देखते हैं तो सेना के लिए किसी तरह की कमी नहीं है सेना को जो चाहिए वो करके मिल जाता है तो कहते हैं उस समय की ये व्यवस्था आज भी देखी जाती है उस समय भी ये व्यवस्था हुआ करती थी क्यों? क्योंकि समस्त ऐश्वर्य की मूल कारण सेना है अब समस्त ऐश्वर्य की अगर सेना ही हमारी कमजोर है उसके हथियार युद्ध में काम आने वाले नहीं है जंगाले लग गई हैं बहुत बरसों से उनको हिलाया जलाया भी नहीं गया है उनकी साफ सफाई नहीं हुई है अब ऐसी स्थिति में अचानक अगर युद्ध छिड़ जाता है तो उसका परिणाम ये होता है कि बहुत विकट स्थिति खड़ी हो जाती है तो हमारी सेना जीतेगी हारेगी इसका निर्णय बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसलिए कहते हैं कि हमारी सेना कि की देखरेख सेना के हथियारों की देख देखरेख हथियारों को बदलना नए हथियार खरीदना पुरानों को निकालना और बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं उस समय हुआ करती थी क्योंकि अगर सेना मजबूत है तो हमारे देश का ऐश्वर्य बढ़ेगा और जैसे हमारे भारतीय मनीषियों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे वैदिक बांग्मय का एक बहुत लंबी श्रृंखला है तो ये अगर मान लीजिए हर समय विद्वानों को लेखकों को प्रजाओं को अगर भय लगा रहे आक्रमण का तो आईसी में कोई विचारक किसी ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता तो इससे पता लगता है कि उस समय के जो बड़े बड़े ग्रंथ और बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक ग्रंथ जो लिखे गए थे उस समय हमारे भारत में निश्चिंतता रही होगी जिससे कि विद्वानों ने विचारकों ने अच्छे अच्छे ग्रंथों की बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और हमें ये ग्रंथ परम्परागत आज हमें प्राप्त हुए है तो इसलिए सेना का अगर सैनिक मरता है तो इसका मतलब है कि हमारे मन में एक शोक का भावना आना चाहिए और सेना के सैनिकों के प्रति विशेष रूप से हमारे मन में आदर का भाव होना चाहिए क्योंकि उसके कारण से हम सुरक्षित हैं अगर सेना कमजोर है हथियार कमजोर है तो हमारा सुरक्षित होना हमारा जीवित रहना बहुत मुश्किल है तो कहते हैं ये जानकर सेना में लोगों को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं होने देते थे इस विषय में अधिकारी लोग उस समय बहुत ही दक्ष हुआ करते थे यदि सेना में कोई बीमार पड़ता तो उसकी विशेष चिंता की जाती थी अर्थात तो उत्तम रक्षा होती थी सेना में मतलब कोई बीमार पड़ गया किसी कोई कष्ट है तो उसकी तुरंत साज संभाल हुआ करती थी उसकी देखभाल होती थी क्यूँकी वो हमारे देश का एक मुख्य अंग है तो इस दृष्टि से ये स्वामी जी ने सेना के बारे में विचार किया आगे की चर्चा फिर करेंगे शांति का ओ दौ शांतिरिक्षम शांति